सफल प्यार का चलता रहे सफल प्यार का चलता रहे नमस्कार आप सुन रहे मुद्बा नाइनटी पॉइंट फोर सफर इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ आज दो अगस्त 2017 आज का तारीख है और भारतीय समय के अनुसार राष्ट्रीय सिकें उन्नीस सौ गते 18 श्रावण बुधवार आज है विक्रम संवत दो हजार चौरातर शुक्ल पक्ष दशमी श्रावण बुधवार अनुराधा आज है और इस्लामी हिजरी चौदह सौ अड़तीस नौ आज है और इसके साथ ही उमाकांत मालविया पिंगली वेंकैया और प्रफुल चंद्र राय और इसके साथ रवि शंकर शुक्ला इन सभी का जन्मदिन है और इसके साथ ही कमल कपूर जी का पुण्य दिवस है आप सुनाए हैं रेडियो मत वन नाइनटी पॉइंट पर सफर इस कार्यक्रम को आइए आगे बढ़ते हैं और आज मुझे लगता है कि आप सभी गणेश चतुर्थी या गणेश मूर्तियों को लाकर अपने घर में रखे होंगे और पूजा वगैरह कर रहे होंगे तो मैं चाहूंगा कि आपने अगर गणेश उत्सव की शुरुआत की है या गणेश मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया है तो ज़रूर बताइए और किस तरह का डेकोरेशन आपने घर में किया है वो भी बता सकते हैं आप सुन रहे हैं रेडी मधु पर सफर इस कार्यक्रम को और चलिए आगे बढ़ते हैं खूबसूरत गीत अभी आपके लिए सुनते रहो मुस्कुराते रहो बा ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है I love. नमस्कार आप, आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों की सुनकर और जी हमारे साथ लाइन पे बने हुए हैं आइए उनसे बात करते हैं हेलो हाँ बोलिए जी आप कैसे हो अरे आपकी बात बता, आप बताओ आप ठीक है की नहीं हॉस्पिटल ऐसी फोन कर रहे मुझे पता है के लिए रक्षाबंधन पे चला दिया और तो हम कितने खुश होंगे हाँ सही बात है रक्षा बंधन का पर्व आ रहा है और पहला ही गाना आपने ऐसा दे दिया तो हमको बहुत खुशी होगी ना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका औ, और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम जो वापिस ऐसी किया ना उसके लिए आपका दिल ऐसी थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और हमने पूरा प्रोग्राम सुना काफी अच्छा लगा और काफी वहाँ के भाइयों ने बहुत अच्छे अच्छे मतलब हमको काफी अच्छा लगा मतलब कोई शब्द भी नहीं है बोलने के लिए आ, इतना अच्छा लगा दुख, दुख तो हुआ कि तीन दिन हमारे नई किरण का कोई ड्राइवर नहीं मिला ठीक है क्यूँकी नई किरण में क्या सभी जानकारियाँ मिलती है हमको जी जी जी और वही वही प्रोग्राम अधूरा रहेगा तो फिर वही तो हमको तो, हम तो, तो होगा चलो कल से सुख के दिन आएंगे आप और हमारे सभी मित्रों को हमारा प्यार नमस्कार नमस्ते और जो भी हमारी बहनें हैं उनको रक्षाबंधन की इस भाई की तरफ से ढेर सारी बताइए ओके, ओके सुरेश जी, बहुत-बहुत तो हाँ विषय नहीं, नहीं चिंतन नहीं आप गणपति बप्पा जी को घर पे लाए हो या आपके सोसाइटी में या आपके ग्रुप में लेकर आते हैं तो बताइए लेकर आया है, है कि नहीं, नहीं, नहीं अभी तो में, अभी तो हाँ इसीलिए तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके आप अपने को ठीक रखिये जल्दी से आ जाइये हॉस्पिटल से बाहर ठीक है जी जी जी बढ़िया हाँ। तो है ठीक तो तो के रिडमोन नाइनटी पॉइंट फोर 90.4 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं अच्छा लगता है जब आप सभी बात करते हैं और जैसे कि आज गणपति बो है विशेष रूप से आगमन हो चुका है पूरे घरों में और पूरे जगह में तो मैं कि आप किस तरह से उनकी तैयारी हैं उसके बारे में जरूर ऐसी हेलो सुरेश जी कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया है सर सुरेश भाई बोलते हैं जिताना ऐसी जी जी बस दो दिन तो हमारा मतलब बिल्कुल सुना सुना हो गया था <laughs> तो आप तो हमारा भी जी, आप आए, जी, आए, अच्छा लगा। जी जी एक बार पा, वो प्रोग्राम रिपीट करोगे तो अच्छा रहेगा सर हाँ वो करेंगे अभी पूरा प्रोग्राम नहीं, नहीं, आए, नहीं, नहीं। सुना ना आप लोग ने बाद में बीच में सुनायेंगे आधा आधा एक बार कोई मौका मिले ऐसा तो जरूर वो प्रोग्राम सुनाना तो था हाँ, हाँ, तो हाँ, जी जी जरूर तो और बहुत अच्छा भी था और सभी लोगो ऐसी प्रोग्राम जो ही बनता है बिल्कुल अच्छा बनता है और हम लोग को सुनने में भी अच्छा लगता है बिल्कुल दिल खुश हो जाता है और आज बार भी छो दिन ऐसी हम थोड़ा सा ऐसा हो गए थे हमारा रमी कब आए तो आज ठीक है ठीक आपका सफर कैसा रहा था नहीं सफर अच्छा रहा बढ़िया रहा आप लोगों की दुआएं साथ थी जी धन्यवाद शुक्रिया सुरेश जी नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडी मोट वन नाइन सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ये थे सुरेश जी जोटाना से और दूसरे पहले वाले हमारे सुरेश जी पिंडवाड़ा से बात कर रहे थे और उसके पहले सुभाष जी जो है पीस पार्क से आप सभी दोस्तों को याद किया और उन्होंने भी इसी तरह का जिक्र किया तो आइए आगे बढ़ते है आज के इस विशेष सफर कार्यक्रम में चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर तो बन ही जाऊंगा आप सुन रहे हैं रिमोट वन 90.4 पॉइंट सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे चलिए आगे बढ़ते हैं और उमाकांत मालविया के बारे में कुछ खास बातें आपको उनके जन्मदिन पर मैं बताना चाहूंगा हिंदी के विशेष कवि एवं गीतकार थे और उनके संदर्भ की बात अगर कहे तो आधुनिक व्याख्या करते हुए उन्होंने अनेक जो कहानियां हैं और ललित निबंधों की रचना की थी और उनकी बच्चों पर लिखी पुस्तकें बहुत ही काम के रहे बेजोड़ रहे वो एक अपने आप में यूनिकनेस उनके बच्चों के पर लिखी हुई पुस्तकें हैं कवि सम्मेलनों का संचालन भी बड़ी सादगी से ये किया करते थे तो आइए उनके बारे में कुछ अधिक बातें हम सुनेंगे लेकिन गीत के बाद आप सुनाए हैं रिडम नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो जय बोलो गणपति बार्टी कैसे है ये नमस्कार आप FM, सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और उमाकांत मालविया के बारे में हम बात कर रहे थे उनका जन्म आज ही के दिन 1931 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था उनकी शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई और कविता के अतिरिक्त काव्य खंड निबंध तथा बाल उपयोगी पुस्तकें भी लिखी है काव्य क्षेत्र में मालवीय जी ने नवगीत विधान विदा को अपनाया है और नवगीत आंदोलन के वे एक मुख्य प्रमुख रहे हैं और उनका मत था कि आज के युग में भावों की तीव्रता को संक्षीय शॉर्ट में व्यक्त करने में नवगीत पूर्णता सक्षम है और कई कवि सम्मेलनों में उनका नवगीत ने बड़ी धूम मचा दी थी और उन्होंने प्रयोगवाद और गीत विद्या के समन्वय का प्रयत्न किया जो एक ऐतिहासिक महत्व का कार्य करता है और उन पर एक बहुत ही सुंदर स्मारिका भी निकाली गई थी और कविता संग्रह की अगर मैं बात करूँ तो मेहंदी और मावार सुबह सुबह रक्त पलाश की एक चावल ने रिंदा का जैसे नवगीत संग्रह में उनकी रचनात्मक और जन सरोवर को अलग से रेखांकित किया था जिसकी वजह से डॉक्टर शुभनाथ सिंह उन्हें नवगीत का भागीरथ कहते हैं तो गीत नवगीत के प्रस्थान बिंदु पर वो अलग से किनारे पर खड़े पेड नजर आते हैं उमाकांत जी को निसंकोच नवगीत का ट्रेंड सेंटर रचनाकार कहा जा सकता है और ऐसे विशेष शख्सियत जो है इक्कावन वर्ष की अल्प आयु में 19 नवंबर 1982 को उमाकांत मालविया जी का निधन इलाहाबाद में हुआ और नवगीत का ये सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया आप सुन रहे हैं सफर इस कार्यक्रम को आइए आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य भी है मंजर भी है चुभता मुश्किलों का खंजर भी है प्यास भी है आस भी है खबो खा उजाला एहसास भी है आप सुन रहे हैं एफएम। चलिए मैं चाहूँगा कि आपने गणपति का अगर अपने घर में जगह बनाया है या दिल में जगह बनाई है तो जरूर बताइए उनके बारे में हलो नमस्कार नमस्कार स्वागत है आपका मजा आ गया जी जी जी घंटे दो घंटे चलता तो भी मजा आती वैसे चला एक बजे तक उसको अपन रिपीट करने वाले बीच में एक बजे तक का था अब रिपीट करने वाले देखो बताएंगे आपको पहले से पूरा अच्छा मजा आ गया जी भी, भी बोल रहे थे आपने आया था अच्छा बहुत बहुत अच्छा प्रयास किया जी जी जी जी जी <laughs> जी जी जी और उनका गाना था वो बता थे ना वो फिर मोहम्मद किया था हाँ जी ने रोते रिकॉर्डिंग किया था रोते रोते रिकॉर्डिंग किया था जी हाँ हो सके तो तो हमको सुनाओ तो ठीक रहे जाएगी। सही बात है सर। बहुत बहुत, बहुत थैंक यू आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम। सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं ये थे भरत जी रावल खेड ब्रह्मा से बात कर रहे थे और उन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लगा और आइए बात करते हैं कुछ खास और लेकिन मैं चाहूँगा की आपने अपने घर में गणपति बप्पा को अगर लाया है तो जरूर बताइए उनकी तैयारी आपने कैसे की है सुनते रहो राह रोस्कर जीवन से हर दुख भागे tam tam tam tam tam tam sangoula que ao nacha tam tam tam tam tam tam dou zera dou zera nacho zera और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए, रहिए। नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति नमस्कार बोलिए बस बढ़िया आप सुनाइए आप तो कहीं कहीं बोलते लग बोलने लगता था एक शाम और मोहम्मद रफीक के नाम जी और स्नेहा यशवंत भाई अहमद भाई हितेश भाई श्रीमती ललका बेन पारूल बेन अल्पेश भाई थे। जी जी जी जी जी जी जी जी जी जो सारे सारे थे और मजा आ गया था जी जी ओके okay. जी सभी को जीवन शांति कहना चाहता हूँ ओके ओके श्री जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं रेडियो मोदी नाइन पॉइंट फोर एफ सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ये थे हमारे अनावरा से सुरेश जी जिन्होंने अभी बात किया और अच्छा लगता है जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं खुशी होती है हमें भी नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और जैसे कि हमारे दोस्त अभी सुरेश जी ने बताया कि आज जैसा माता का विसर्जन भी है तो कुछ उनके भी गाने हो जाए तो चलिए उनके भी कुछ गीत हम जरूर सुनाएंगे आप सभी को और पिंगले वेंकैया इनका जन्मदिन है और ये आंध्र प्रदेश भारत राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसके अभी से ये भारत के सच्चे देशभक्त महान आज़ादी सेनानी एवं कृषि वैज्ञानिक भी है और तो उनकी कुछ खास बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं दशा माता का ये खूबसूरत गरबा अभी आपका नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन पॉइंट फोर सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम लोग वेंकैया के बारे में बात कर रहे थे जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया का वेंकैया का जन्म आज ही के दिन कृष्ण जिला के दीवी तहसील के बटला पेन मरु नामक गाँव में दो अगस्त को आज ही के दिन अठारह को हुआ था आप सुन रहे हैं सुने है, रेडमोट बन नाइन कार्यक्रम को आप सुन रहे सुनेोन नाइन 90.4 एफएम सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और खुशी होती है जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो आइये बात कर रहे थे हैं। हम लोग वेंकेया के बारे में जिन्होंने हमारा जो तिरंगा है उसको बनाया और किस तरह से उन्होंने बनाया उसके बारे में हम सुनेंगे और अट्ठारह से लेकर उन्नीस के बीच में दक्षिण अफ्रीका के बयार युद्ध में उन्होंने भाग लिया था और इसी बीच वहां पर वंकेया साहब की मुलाकात महात्मा गांधी से हो गई और वे उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए सुदेश वापस लौटने पर रेलवे में गार्ड की नौकरी में लग गया और इस बीच मद्रास जो अब चेन्नई में प्लेग नामक महामारी के चलते कई लोगों की मौत हो गई जिसमें उनका मन बहुत ही दुख से भर गया और उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी और वहाँ से मद्रास में प्लेग रोग निर्मूलन इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हुए और फिर उन लोगों की सेवा आप सुन रहे हैं रेडी मोट वन नाइन पॉइंट फोर एफ पर सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कराते रहो 90.4 बहुत ही खूबसूरत भक्ति गीत आप सुन रहे थे आइए आगे बढ़ते हैं ओ, पिंगली वेंकैया के बारे में बात करते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज की रचना की थी 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे ध्वज की कल्पना की जो सभी भारतवासियों को एक सूत्र में बांध दें उनकी इस पहल को एस बोमन जी और उमर सोमानी जी का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन का गठन किया वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सलाह ली और गांधी जी ने उन्हें इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बने पिंगली वेंकैया लाल और हरे रंग के ही पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बनाकर लाए पर गांधी जी को ये ध्वज ऐसा नहीं लगा कि जो सम्पूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है तो उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज में रंग को लेकर तरह तरह के वाद विवाद चलते रहे और फिर उसके बाद भारतीय संस्कृति कांग्रेस ने सन उन्नीस में ध्वजा में केसरिया रंग और बीच में विशेष चक्र डालने की सलाह इस तर्क को साथ दी कि ये हिंदुओं का प्रतीक है फिर इसी क्रम में किसी ने गेरुआ रंग डालने का विचार इस तर्क के साथ दिया और इस तरह से कई बातें हुई हिंदू मुस्लिम और सिख तीनों धर्म को व्यक्त करता है काफ़ी तर्क, तर्क के बाद भी जब सब सहमत नहीं हो पाए तो सन 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने ध्वज को मूर्त रूप देने के लिए सात सदस्यों की एक कमेटी बनाई इसी साल कराची कमेटी की बैठक में पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार ध्वज जिसमें केसरिया श्वेत और हरे रंग के साथ केंद्र में अशोक चक्र स्थित था को सहमति मिल गई और इस ध्वज के तले आज़ादी के परवानों ने कई आंदोलन किए और उन्नीस में अंग्रेजों को भारत छोड़ना उनका मजबूरी बन गया और आज़ादी की घोषणा से कुछ दिन पहले फिर कुछ ऐसे सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि अब राष्ट्रीय ध्वज को क्या रूप दिया जाए इसके लिए फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों के साथ एक कमेटी बनाई गई और तीन सप्ताह बाद 14 अगस्त को इस कमेटी ने अखिल भारतीय ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में घोषित करने की सिफारिश की और पंद्रह अगस्त उन्नीस को तिरंगा हमारी आज़ादी और हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक बन गया तो ये थी कुछ ख़ास बातें पिंगली वेंकैया के बारे में जिन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाया राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा झंडा वेंकैया नाम के लोगों ने पूछा लोगों ने पुकारना शुरू किया झंडा वेंकैया तो इस तरह से उनका नाम भी लोकप्रिय हुआ और चार जुलाई उन्नीस को पिंगली वेंकैया का निधन हुआ आप सुना है रेडियोम नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम पर सफ़र एस कार्यक्रम को जिन्हें आगे बढ़ते हैं और आप सभी से रूबरू होते हुए कुछ अच्छी बातें भी मुझे समझ में आती हैं सुनने में आती हैं और भावनाओं के साथ हम कितने दूर दूर तक जुड़े हुए हैं जबकि हमने चेहरे से किसी को देखा नहीं है तो आइए सुरेश जी ने भी फोन करके आप सभी दोस्तों को याद किया है और अच्छा लगता है जब वो अपनी बात को बहुत ही अलग ढंग से बताते हैं और कंचन भाई ने भी आप सभी को याद किया अभी आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक गीत आपको सुनाना चाहूँगा अशोक आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में सुनते रहो मुस्कराते रहो लोगी हाथ लोगे रूठ के हमसे यहां मनो okay. के नमस्कार आप सुन रहे हैं कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम हैं चलिए बात करते हैं रविशंकर शुक्ला के बारे में जी हाँ ये एक विशेष व्यक्ति है जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ और एक नेता और आज़ादी के दीवाने थे एक नवंबर उन्नीस को अस्तित्व में आए नए राज्य मध्य प्रदेश के मुख्य मुख्यमंत्री नियुक्त हुए और पंडित रविशंकर शुक्ला को नए मध्य प्रदेश के एक प्रणौता के रूप में स्मरण किया जाता है इसलिए उनका नाम आज भी मध्य प्रदेश में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है जी हाँ कहते हैं शिक्षा पूर्ण करने के बाद रविशंकर शुक्ला सरायपल्ली आ गए और सूखा राहत कार्य का निरीक्षण करने लगे और इनकी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए शुक्ला जी को पदो उन्नत कर नयाब तहसीलदार बनाया दिया गया और 1901 में इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर जबलपुर के हित स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया इस तरह से ये अपने आप में एक कमाल की बात है कि नौकरी छोड़कर बच्चों को पढ़ाना इनको बहुत अच्छा लगता था इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़ बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया इस तरह से पंडित रविशंकर शुक्ला उन्नीस से रायपुर में वकालत शुरू की और उसके बाद आंदोलन में भाग लेते रहे अलग अलग आंदोलन में ये जाते रहे आप सुन रहे हैं एफएम सफर इस कार्यक्रम को और पंडित रविशंकर शुक्ला 1906 में रायपुर में वकालत शुरू किया उसके बाद काफी आंदोलन में उन्होंने काम किया और उन्नीस में प्रांति धारा सभा में चुनाव में उन्होंने विजय हासिल की और डॉक्टर खरे द्वारा त्याग पत्र देने के बाद उन्नीस में 10 नवंबर उन्नीस तक मुख्यमंत्री रहे और बावन में पहले आम चुनावों के बाद पुनः मुख्यमंत्री बने रविशंकर शुक्ला जी राज्य पूर्व गठन के पश्चात गठित हुए मध्य प्रदेश में नए सर्व से प्रथम मुख्यमंत्री भी बन गए तो इस तरह से उनके कार्य को देखकर उनके कर्मनिष्ठा को देखकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था आप सुना है रिमोट वन नाइन एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को तो चलिए इसी के साथ मई आप सभी ऐसी विदाई चाहता हूँ और कल फिर मिलेंगे इस वादे के और जो लोग दारनेरा में खास हमारे सुरेश जी ने बताया कि वहाँ पर काफी अभी राहत का कार्य शुरू हुआ है तो कुछ लोगों की लाशें मिल रही हैं और दीसा में जो राहत का कार्य अच्छी तरह से चल रहा है जहाँ रास्ते बंद थे वो फिर से शुरू हुआ है और जो लोग इस हादसे में चले गए हैं उन सभी के लिए हमारी बहुत बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि आप सुन रहे हैं रीड मोट वन सुनते रहो मुस्कराते रहो